कुमार दास। साथियों हर शुक्रवार यानी जुम्मे जुम्मे के जुम्में, मैं आपको किसी की किसी की की दास्तान सुनाता क्रांतिकारी बताता हूं, जिनके पर नक्शे कदम पर आप चल सके आज जिस क्रांतिकारी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक निर्भीक पत्रकार थे एक स्वाधीनता सेनानी थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकते हुए वे शहीद हो गए इस महान क्रांतिकारी का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म सन अठारह में इलाहाबाद के निकट अतर सु में हुआ था उनके पिता जयनारायण श्रीवास्तव मिडिल स्कूल में टीचर हुआ करते थे और अरबी फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे गणेश शंकर की भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी और उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की भी लेकिन उसके बाद आर्थिक कठिनाइयों के चलते उनकी पढ़ाई छूट गई लेकिन गणेश शंकर का विद्या के प्रति शिक्षा के प्रति इतना लगाव था कि उन्होंने अपने नाम के आगे ही विद्यार्थी जोड़ लिया और वे जिंदगी भर के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी बन गया गणेश शंकर विद्यार्थी ने रोजी रोटी के लिए कानपुर की एक कंपनी में काम करना शुरू किया लेकिन कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों से उनकी नहीं बनी और उन्होंने जल्द ही ये नौकरी छोड़ दी गणेश शंकर विद्यार्थी की पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि थी और वे अखबारों में पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन करते थे उस जमाने में हिंदी की छोटी की पत्रिका थी सरस्वती जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हुआ करते थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को विद्यार्थी की लेखनी बहुत पसंद आई और उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को सरस्वती पत्रिका में काम करने का मौका दिया एक दो साल तक सरस्वती में काम करने के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका अभ्युदय से जुड़ गए वे अभ्युदय के सहायक संपादक बन गए और उसके बाद नवम्बर उन्नीस में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से अपना साप्ताहिक प्रताप निकालना शुरू किया साथियों, गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पत्रिका थी प्रताप, उसने किसानों और मजदूरों की आवाज को बुलंदी के साथ उठाना शुरू किया गणेश शंकर विद्यार्थी को अपने संपादकीय के लिए पांच बार जेल यात्रा करनी पड़ी मगर वे किसानों के बीच इतने लोकप्रिय हो गए थे कि किसानों ने उनका नाम प्रताप बाबा रख दिया था जब गणेश शंकर विद्यार्थी जेल जाते तो माखन लाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज प्रताप का संपादक का काम संभाला करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को भी प्रताप से जोड़ा और प्रताप साप्ताहिक में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा भी धारावाहिक रूप से छापने लगे साथियों एक मशहूर गीत हम बचपन से ही सुना करते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा यह गीत सबसे पहले प्रताप साप्ताहिक में ही छपा था और इसे लिखने वाले थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद खुद गणेश शंकर विद्यार्थी ने 13 अप्रैल सन उन्नीस को जालियांवाला बाग की बरसी पर कानपुर में ये गीत गाया था सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वे गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। 1917 में में जब भारत आंदोलन शुरू हुआ तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर में मजदूरों की एक बहुत बड़ी हड़ताल करवा दी इस तरह गणेश शंकर विद्यार्थी धीरे धीरे अंग्रेजों की आंखों का कांटा बनते गए लेकिन उनकी गिनती कांग्रेस के छोटी के नेताओं में और निर्भीक पत्रकारों में की जाने लगी 23 मार्च सन उन्नीस को लाहौर जेल में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को हाथी पलटका दिया गया इसके बाद पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की देशभक्ति की एक आंधी सी उठ गई भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत से ध्यान हटाने के लिए अंग्रेजों ने जगह जगह दंगे करवाने शुरू कर दिए कानपुर में भी अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे करवा लिए धर्मांधता इंसानियत की बहुत बड़ी दुश्मन है और वे हिंदू मुस्लिम एकता का पुरजोड़ समर्थन किया करते थे पच्चीस मार्च सन उन्नीस सौ इकतीस को गणेश शंकर विद्यार्थी खुद कानपुर की सड़कों पर दंगाइयों को रोकने के लिए निकल गए उन्होंने कई दंगाइयों को शांत भी कराया लेकिन उसके बाद दंगाइयों की एक टुकड़ी से वे घिर गए और उस टुकड़ी ने जिस पर खून सवार था गणेश शंकर विद्यार्थी को मौत के घाट उतार दिया गणेश शंकर विद्यार्थी की लाश लाशों के एक घेर से कानपुर अस्पताल में बरामद हुई उनकी लाश इस कदर फूल चुकी थी कि उसको पहचानना कठिन हो गया था गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिक के रास्ते पर शहीद हो गए थे। जब महात्मा गांधी को उनकी की शहादत सूचना दी गई, तो गांधी जी ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी की गौरवशाली मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु पर मैं विद्यार्थी जी से करता हूँ काश ऐसी मौत मुझे भी नसीब होतीस मार्च सन 1931 को गणेश शंकर विद्यार्थी का अंतिम संस्कार किया गया साथियों गणेश शंकर विद्यार्थी ने सिर्फ 40 साल की अपनी छोटी जिंदगी में दुनिया को इंसानियत को बहुत कुछ दिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये दिखाई कि कथनी और करनी में हमेशा तालमेल होना चाहिए और जिन चीजों की वे अपनी कलम से वकालत करते थे उन मूल्यों के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी एक दो बरस पहले कानपुर हवाई अड्डे का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्मान में गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा रख दिया गया है। महान इतिहासकार रामविलास शर्मा का यह मानना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के निधन से जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को जितनी क्षति हुई उतनी क्षति शायद किसी भी दूसरे नेता के निधन से नहीं हुई हो तो इस महान क्रांतिकारी को हमारा सलाम अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की जिमनी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया